श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध भगवान श्री कृष्ण ने कहा नरपतियों तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चल ही सुधरन भक्ति होगी यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ नरपतियों तुम लोगों ने जो निश्चय किया है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 उनको राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया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 इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञानुसार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 इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस स्वंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया और अब राजा युधिष्ठिर का यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया भीमसेन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सब कृत कृत्य कहा कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था